मदन शब्द का वर्णन उनके पार्श्व में तथा समीप में अतीत रुचिर भाव कहते हैं तो मेरा सर कदाचित भी उसके विवर को नहीं देखता है जिस मय में वह देह से गिराया जाता है जो कि मेरे ही द्वारा फेंका जाया करता है आप तो सभी लोगों के धारण करने वाले हैं अर्थात यह सभी कुछ का रज्ञान रखते हैं प्राययय निश्चित ही ज्ञात होना चाहिए कि रामा के संग के बिना हरका में असहाय ही निष्पल सम्मोहित करने के लिए समर्थ एवं पर्याप्त हो और यह सफल है मेरा मित्र बनू अर्थात वसंत तो जो जो भी उसके विमोहन की क्रिया करने में कर्म होंगे वह किया करता हूं हे महाभाग जो नित्य ही उसके लिए उचित है उसका अपना आप श्रवण कीजिए जहां पर भी भगवान शंकर स्थित होकर रहेंगे वहीं पर मेरा मित्र वह वसंत चंपकों कीशरों आमरों बर्णों पाटलो नागकेसर मुन्नागं किंसकों धनो माधवी मल्लिका फरण धारों कुमरकों इन सबको वह विकसित कर दिया करता है समस्त सरोवर ऐसे कर देता है कि उसमें कमल पूर्ण विकसित हो जाया करते हैं और वह मले की ओर से आवाहन करने वाली परम अधिक सुगंधित वायु में विचरण करते हुए यत्न पूर्वक भगवान शंकर के आश्रय को सुगंधित कर दें समस्त वृक्षों का समुदाय विकसित हो जाएगा वे लताएं परम रुचिर भाव से दामपत्य को प्रकट करती हुई वहां पदमेक्षों को विशिष्टित करेंगे अर्थात वृक्षों से लिपट जाएंगे पुष्पों वाले उन वृक्षों को उन सुगंधित समीरणों से संयुक्त देखकर वहां पर मुनि भी कामकला के वश में हो जाया करते हैं जो अपनी इंद्रियों का दमन किए हुए हैं हे लोगों के स्वामी अनेक परम सोवन भावों के द्वारा अनेक गण सुर और सिद्ध तथा परम तपस्वी गण भी जो जो दमनशील हैं वे सभी वश में आ जाया करते हैं उनके आगे अपने मोह का कोई भी कारण नहीं देखा है भगवान शंकर तो काम से उत्थत भाव को भी नहीं किया करते यह सभी कुछ मैंने देखकर और भगवान शंकर की भावना का ज्ञान प्राप्त करके मैं तो शंभू को मोहित करने की क्रिया से विमुख हो गया हूं यह नियत ही है कि बिना माया के यह कार्य कभी भी नहीं हो सकता है इतना तो मैं सब कुछ कर ही चुका हूं किंतु शंभू के मोहन के कार्य में मैं विफल ही रहा हूं किंतु पुनः आपके वचनादेश को श्रवण करके जो योग निद्रा के द्वारा ओदित है उस योग निद्रा का प्रभाव सुनकर तथा गणों का सहित देखकर मेरे द्वारा भगवान शंकर के विमोहन करने के लिए फिर एक बार उद्दम किया जाता है कृपा करके हे त्रिलोकेश योग निद्रा को पुनः शीघ्र ही जिस प्रकार से शंभू की जाया पत्नी हो जावें वैसा ही कीजिए शंभू के यम नियम और नित्य ही होने वाले प्राणायाम तथा महेश के आसन और गोचर में प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि में विघ्नों को संभव होना मैं तो यह मानता हूं कि मैं तो क्या मुझे जैसे सैकड़ों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है तो भी यह कामदेव के गण भगवान शंकर के यम नियम आदि उपयुक्त अंगों के विकार रूपी विघ्न करें मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने भी पुनः कामदेव से अब वचन कहा था हे तपोधने ब्रह्मा जी ने योग निद्रा के वाक्य का स्मरण करके और निश्चय करके यह कहा था ब्रह्मा जी ने कहा यह योग निद्रा अवस्थि भगवान शंभू की पत्नी होगी जितनी भी आपकी शक्ति है उसी के अनुसार आप भी इन योग निद्रा की सहायता करिए आप अब अपने गणों के साथ ही वहीं पर चले जाइए जहां पर भगवान शंकर संवस्थित हैं हे कामदेव आप भी अपनी सखा वसंत के साथ वहां पर शीघ्र ही गमन करिए जिस स्थान पर शंभु विराजमान हैं और अर्हणिस के चतुर्थ भाग में नित्य ही जगत का मोहन करो और शेष तीन भाग में गणों के साथ सदा भगवान शंभु के समीप उपस्थित रहो श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इतना कहकर लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए थे और कामदेव अपने गणों के सहित उसी समय में भगवान शंभू के समीप चला गया था इसी बीच में प्रजापति दक्ष चिरकाल तक तपस्या में रत होता हुआ बहुत प्रकार के नियमों से सुंदर व्रतधारी होकर देवी की समाराधना में निरत हो गया था हे मुनि सत्तम फिर नियमों से युक्त और योग निद्रा देवी का यजन करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष में चंडिका देवी प्रत्यक्ष होनी थी इसके अनंतर प्रजापति दक्ष प्रत्यक्ष रूप से जगनमय विष्णु माया का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को कृतकृत्य अर्थात पूर्णतया सफल मानने लगे थे आओ भगवती के रूप का वर्णन किया जाता है कि वह देवी बालिका परम स्निग्ध कृष्ण वर्ण के संयुक्त पीन स्थूल और उन्नत स्तनों वाली थी उसकी चार भुजाएं थीं तथा परम अधिक सुंदर उसका मुख था और नील कमल को धारण करने वाली परम सुवति वरदान तथा आवेदान हो देने वाली हाथ में खंग धारण करती हुई सभी गुणों से समन्वित थी उसके नयन थोड़ी रक्तिमा लिए हुए थे और सुंदर और खुले हुए केशों वाली थी एवं परम मनोहर थी प्रजापति दक्ष ने उनका दर्शन प्राप्त करके परम प्रीति से युक्त होकर विनम्रता से उस देवी की स्तुति की थी दक्ष ने कहा आनंद के स्वरूप वाली और संपूर्ण जगत को आनंद करने वाली सृष्टि पालन और संहार के स्वरूप से संयुक्त परम सुभावा भगवान हरि की लक्ष्मी देवी का मैं इष्टवन करता हूं हे महेश्वरी सत्व गुण के उद्देक के प्रकाश से जो उत्तम ज्योति का तत्व है जो स्वयं प्रकाश जगत का धाम है वह आपका ही अंश है रजोगुण की अधिकता से जो काम का प्रकाशन है वह हे जगनमय रजोगुण की मध्य स्थित राग के स्वरूप वाला वह आपके अंश का अंश है तमोगुण के अतिरिक्त जो मोह का प्रकाशन है जो कि चेतनों का आच्छादन करने वाला है वह भी आपके अंशांश अंस को गोचर है आप पराहे और परास्वरूप वाली हैं आप परम शुद्ध हैं निर्मला हैं और लोगों को मोह करने वाली हैं आप तीन रूपों वाली त्रय वेदत्रय कीर्ति वार्ता और इस जगत की गति हैं जिस निजोत्त मूर्ति के द्वारा माधवधात्री का विवरण करते हैं आप महान मूर्ति हैं जो समस्त जगतों के उपकार करने वाली हैं और आप महान अनुभव वाली सूक्ष्म और अपराजिता विश्व की शक्ति हैं जो ऊर्ध्व और अधो के विरोध के द्वारा पवनों से पर का व्यक्तिकरण किया जाता है वह ज्योति आपके मात्रार्थ के भाव सम्मत सात्विक जिसका योगी जन बिना आलंब वाणी निष्कल परम निर्मल आलम्बन किया करते हैं वह तत्व आपके ही अनंतर गोचर है जो प्रसिद्ध कूटस्थता अति प्रसिद्ध और निर्मला है वह व्याप्ति आपकी निष्प्रपंचना और प्रपचामी प्रकाशिका है आप विद्या हैं और आप अविद्या हैं आप आल्मा हैं और बिना आश्रय वाली हैं आप प्रपंच रूप से संयुक्त जगतों की आदि शक्ति हैं और आप ईश्वरी हैं जो ब्रह्मा जी के कंठ के आलय वाली और शुद्ध वागवाणी पाई जाती हैं वह वेदों के प्रकाशन में प्रायण तथा विश्व को प्रकाशित करने वाली आप ही हैं आप अग्नि हैं तथा स्वाहा विश्व को प्रकाशित करने वाली आप ही हैं आप अग्नि हैं तथा स्वाहा हैं आप पितृ गणों के साथ स्वधा हैं आप नव हैं और आप काल रूपा हैं आप दिशाएं हैं और आप आकाश इस्तता हैं आप चिंतन करने के अयोग्य हैं आप अव्यक्त हैं तथा आप अब आपका रूप अनिर्देश्य है आप ही काल रात्रि हैं और आप ही परम शांत तथा प्रकृति हैं जिसका संसार और लोकों में परित्राण के लिए जो रूप गाहुअर हैं वह आपको जानते हैं अन्यथा परा आपको कौन जाने हे भगवती आप प्रसन्न होइए हे अग्नि हे योग रूपिणी आप प्रसन्न होइए हे घोर रूपे आप प्रसन्न होइए हे जगनमई आप प्रसन्न होइए आपके लिए मेरा नमस्कार है मार्करंडे मुनि ने कहा इस रीति से प्रयत आत्मा वाले दक्ष के द्वारा स्तुति की गई महामाया दक्ष से बोली यद्यपि उस दक्ष के अभिष्ट को स्वयं जानती हुई थी तथापि देवी ने उससे पूछा था भगवती ने कहा हे दक्ष आपके द्वारा अध्यद की गई इस मेरी भक्ति से मैं आपके परम प्रसन्न हूं आओ तुम वरदान का वरण कर लो जो भी आपका अवशिप्त हो वह मैं स्वयं ही तुझे दे दूंगी हे प्रजापति आपके नियम से ही तब कौन से और आपकी स्थितियों से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हूं आप वरदान का वर्णन करो मैं उसी वर को दे दू दक्ष ने कहा हे जगनमोई हे महामाई यदि आप मुझे वरदान देने वाली हैं तो आप ही स्वयं मेरी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी बन जाइए हे देवी यह वर केवल मेरा ही नहीं है अपितु समस्त जगती का है हे प्रजेश्वर यह वर लोकों के ईश ब्रह्मा जी का है तथा भगवान विष्णु का है और भगवान शिव का भी है देवी ने कहा हे प्रजापति मैं आपकी पुत्री होकर आपकी जाया पत्नी में जन्म धारण करने वाली होंगी तथा भगवान शंकर की पत्नी हो जाऊंगी और इसमें विलंब ना होगा जिस समय से आप फिर मेरे विषय में मंद आदर वाले हो जाओगे तव मैं सुखनी भी अथवा तुरंत ही अपने देह का त्याग कर दूंगी हे प्रजापति यह वर प्रतिसर्ग में आपको दे दिया है कि मैं आपकी सुता होकर भगवान हर की प्रिया होंगी हे प्रजापति मैं आपकी सुता होकर भगवान हर की प्रिया होंगी हे प्रजापति मैं महादेव को इस प्रकार से सम्मोहित करूंगी कि वे प्रतिसर्ग में निराकुल मोह को समाप्त करेंगे मार्कंडे मुनि ने कहा इस प्रकार से प्रजापति दक्ष से महामाया ने कहा और इसके उपरांत वह देवी भली भांति दक्ष के देखते-देखते वहीं पर अंतर्हित हो गई थी उस महामाया के अंतरध्यान हो जाने पर प्रजापति दक्ष की अपने आश्रम को चले गए और उन्होंने परमानंद प्राप्त किया था महामाया उनकी पुत्री होकर जन्म धारण करेगी इसके अनंतर बिना ही स्त्री के संगम के उन्होंने प्रजा का धारण उत्पादन किया था संकल्प आविर्भावों के द्वारा तथा मन से और चिंतन के द्वारा ही प्रजात उत्पादन किया था